एक बार ओ का उच्चारण करें एक प्रश्न लिखा है स्वामी जी नमस्ते क्या ज्ञान घटता घटता रहता है जैसे सांख्य दर्शनकार ने सौघरी मुनि का या भरत मुनि का उदाहरण दिया था या फिर इन्हें पूरा विवेक ही नहीं हुआ था ईश्वर साक्षात्कार होने पर भी क्या योग्यता घट सकती है अगर हाँ तो इसको रोकने का उपाय क्या है दोनों बातें हैं ज्ञान घटता घटता रहता है यह बात भी ठीक है और ऐसा भी होता है किसी को विवेक पूरा हुआ ही नहीं अभी वो कच्चा ही था पूरी योग्यता बनी नहीं थी कच्चा ही था और वो दूसरे काम में उलझ गया तो फिर उसका स्तर नीचे आ जाएगा इसलिए कच्चे अवस्था वाले को दूसरे कार्यो के लिए उसको बना दिया जैसे उदाहरण के लिए वेद प्रचार का काम है देशभर में घूमना प्रचार करना तो जिसका अपना वैराग्य अभी पक्का नहीं हुआ कच्चा है उसको प्रचार नहीं करना चाहिए उसको पहले अपने तैयारी करनी चाहिए विद्या पढ़े तपस्या करे वैराग्य ऊंचा करे समाधि लगाए जब अपनी स्थिति अच्छी मजबूत हो जाए तब बाहर निकलना चाहिए प्रचार में कल माताजी को दिखाया था मैंने सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मचारी के लिए काम है पढ़ना पढ़ाना विद्या की उन्नति करना शरीर का बल बढ़ाना ये ब्रह्मचारी का काम है सत्यार्थ प्रकाश के पांचवें सवोल्लास में अंत में लिखा है आप भी देख लीजिएगा और संसार के काम करने के लिए गृहस्थाश्रम फिर तपस्या करने के लिए वैराग्य बढ़ाने के लिए विद्या को मजबूत करने के लिए और इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी साधना के लिए वन प्रस्था और जब पूरा अच्छी तरह पक जाए विद्या वैराग्य ऊंचा हो जाए फिर संन्यास और तो संन्यास में बताया फिर प्रचार करना वेद आदि शास्त्रों का अध्यापन करना और प्रवचन करना उपदेश करना शंका समाधान करना और लोगों को अच्छी बात सिखाना बुराई से बचना खुद भी बचना दूसरे को भी बचाना इस काम के लिए सन्यास है तो कच्चे व्यक्ति को सन्यास नहीं लेना चाहिए प्रचार में नहीं जाना चाहिए सीखने के लिए एक आध दिन कभी चला गया ट्रेनिंग के लिए वो अलग बात है पर जैसे वो साल भरी प्रचार में घूमता रहे वो कच्चे आदमी को नहीं करना चाहिए तो इन बातों से ये पता चलता है कि जिसका स्तर भी कमजोर है उसको दूसरे काम में अभी जाना ठीक नहीं है तो इसलिए विवेक वैराग्य पूरा होना चाहिए उसके बाद में वो सामाजिक कार्य शुरू करे और जो ज्ञान का स्तर है वो घटता बढ़ता भी रहता है ये बात भी ठीक है किसी को आज संशय है किसी बात में फिर उसने शास्त्र को पढ़ा चिंतन किया साधना की छह महीने में उसका संशय दूर हो गया उसको ठीक समझ में आ गया कि ईश्वर है वो न्यायकारी है ठीक कर्मों का फल देता है अब संशय दूर हो गया फिर अभ्यास करते करते छह महीने साल दो साल में फिर उसको संशय हो सकता है जिस बात का हमको ठीक ज्ञान हो गया शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से हमको ठीक ज्ञान हो गया तो ये बात ऐसी है उसके बाद वापस संशय हो सकता है तो ये स्तर घटना बढ़ना है कभी घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है कभी भ्रांति हो गई फिर भ्रांति दूर हो गई उसके बाद कुछ समय के बाद फिर भ्रांति हो गई ऐसा होता रहता ये आर्य समाज के सन्यासी थे पहले वो त्रेट बाद को मानते थे ईश्वर आत्मा प्रकृति तीन चीज को मानते थे कई वर्षों तक तो मानते रहे आगे चल उनको संशय हो गया उन्होंने कहा भाई एक तो ईश्वर है एक प्रकृति है दो ही चीजें है आत्मा आत्मा तो कुछ है ही नहीं फिर उन्होंने उसको मानना छोड़ दिया फिर वो भ्रांति में आ गए बोले दो ही चीजें तीसरी कुछ नहीं आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं तो ऐसे जो कच्चे लोग होते हैं उनका स्तर बिगड़ता रहता है तो ज्ञान घटता बढ़ता भी है और ऐसा भी होता है कि योग्यता भी बनी नहीं तो उसको फिर नुकसान हो जाएगा इसलिए पूरी योग्यता बना के फिर काम करना चाहिए जी पूरी बीच में छोड़ दिया, स्वाध्याय है, अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई छोड़ दी स्वाध्याय सत्संग ध्यान उपासना छोड़ दिया, स्तर नीचे आ जाएगा। तो यह आता है कि व्यक्ति का स्तर थोड़ी थोड़ी देर में एक ही दिन में बीस बार उठता गिरता है एक ही दिन अभी आपका मूड अच्छा है सब कुछ ठीक है मन शांत है प्रसन्न है शत्रुगुण है और अभी एक व्यक्ति आएगा एक आपको गरम गरम वाक्य सुनायेगा <laughs> आपका दिमाग थूम जाएगा अभी रजोगुण भर जाएगा फिर गुस्सा आ जाएगा कैसा आदमी कैसा बोलता है आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा कितनी देर में स्तर डाउन हो जाएगा फिर आप देखेंगे अरे मैंने तो गलती कर दी गुस्सा नहीं करना फिर वापस ठीक कर लिया आपने फिर ठीक कर लिया एक घंटे में फिर याद आएगा उसने ठीक नहीं बोला अच्छा नहीं बोला फिर स्तर बिगड़ जाएगा तो एक ही दिन में हो जाएगा ऐसे ऊंचा नीचा इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है अगला प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन ही इसीलिए दिया है फिर घर परिवार को इस उद्देश्य से छोड़ना कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है क्या फिर भी हमारे ऊपर पाप कर्म का दोष आएगा जिम्मेदारी पूरी न करने की वजह से तो जिम्मेदारी तो पूरी कर देनी है ना बच्चों की शादी कर दी बच्चे बड़े हो गए शादी कर दी और कोई बेटा पोता भी हो गया हो गई जिम्मेदारी यहीं तक है पूरे जीवन की जिम्मेदारी नहीं है शादी का मतलब यह नहीं कि हम मरते दम तक घर की सेवा करेंगे शादी का मतलब यह नहीं है वेद के आधार पर ऋषियों ने कितने आश्रम बताए कौन कौन से तो ब्रह्मचर्य हो गया पच्चीस तीस साल तक ब्रह्मचारी रहे फिर 25-30 साल तक गृहस्थी रहे तो 50-60 में जो ड्यूटी पूरी हो गई बस फिर जाओ फिर कोई बात नहीं तो वन पश्च में जाओ शास्त्र में लिखा है जब बेटे का बेटा हो जाए पोता पोती हो जाए फिर छुट्टी जाओ 50 पचास पचपन करो साठ करो बेटा पोता हो जाए पोता पोती हो जाए वहां तक बैठना उम्र आपकी साठ रुपये कोई चिंता नहीं साठ में छोड़ो जी। पत्नी साथ चले वनप्रस में तो ले जाओ नहीं चले तो उसकी मर्जी वो अपने घर में रहे घर में रहे आपको अपने जाना है आप अपनी तैयारी करो पैसे अपने जेब में रखना बाहर कोई नहीं खिलाएगा ये ध्यान रखना खर्चा अपनी जेब में रखना हाँ जी बोलो धीरज जी वो एक सामान्य नियम है सामान्य नियम है कि एक साल में पोता पोती हो जाएगा कुछ ना कुछ तो हो जाए बस फिर ड्यूटी खत्म आपकी फिर अपने जाओ फिर कोई नहीं रोक सकता तो आज तो के में तो, के तो सकते फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से आपको तब तक घर में बैठना है तब तक आप अपनी तैयारी करो ना आश्रम में जाकर कैसे रहना वैसी दिनचर्या घर में चालू करो स्वाध्याय करो चिंतन करो मनन करो मानसिक तैयारी करो मुझे घर छोड़ना घर छोड़ना उसकी मानसिक तैयारी भी तो करनी पड़ेगी तो तब तक, तक ये काम करना है तब तक, तक बेटे का होता बेटे बेटा हो जाएगा बस फिर अपने निकल दो पूरा तो जीवन घर में नहीं रहना शास्त्र का ये विधान है अब आपको देखना आप कितना पालन कर पाते हैं वो आपको अपनी क्षमता देखना है मान लो को व्यक्ति रोगी शरीर साथ नहीं दे रहा तो घर न छोड़े अपने घर में रहे तो घर में अलग कमरा बना ले अपना एकांत में रहे वहीं अपने उसका वनप्रस्त हो गया सारा काम वनप्रस्त जैसा वहां कर ले रोकी घर छोड़ नहीं सकता क्योंकि तो आश्रम में उतनी सुविधा मिलती नहीं उतनी सेवा होती नहीं तो फिर घर में, तो में ही रहो कर ले तो अच्छी बात है पर उसको उतना नुकसान तो होगा घर वाला राग द्वेष तो वो छोड़ेगा आश्रम में जाएगा और घर में रहेगा दोनों में फर्क है ठीक है आश्रम में जाएगा उसके अलग लाभ है घर में रहेगा तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा घर में ठीक है वो तो आपत्ति काल की बात है कोई रोगी है कमजोर है उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो घर छोड़ के बाहर रह सके तो तो मजबूरी की बात है घर में रहने की उसके लिए जो कमजोर है छोड़ नहीं पा रहा जो बलवान है पैसे दिए जेब में वो जाए अपना साधना करे कभी कभी ऐसा भी होता है एक व्यक्ति कहता है जी हम आश्रम में आज चले तो जाए अभी आज आग शरीर ठीक है और फिर पांच दस साल तो वहां रह लेंगे फिर बुढ़ापा आ जाएगा अब दस साल के बाद क्या होगा आश्रम वाले तो सेवा करते नहीं ठीक है तो फिर वापस तो फिर आना ही पड़ेगा घर मैंने कहा कोई बात नहीं वापस आ जाना दस साल तो जाओ दस साल का तो लाभ उठाओ अब इस से घर ही बैठे रहेंगे घर से निकलेंगे नहीं कुछ भी नहीं सीखेंगे आप दस साल भी गए अगर बाहर तो दस साल तो कुछ सीखेंगे विद्या पढ़ेंगे साधना करेंगे घर की मोह माय से कुछ तो कम होंगे ये आपत्तिकाल की बात है अगर आश्रम में रहने की सुविधा हो और वहीं सेवा हो जाए फिर घर नहीं आना फिर नहीं आना घर नियम तो वो है और यह आपत्ति काल में मजबूरी है कोई ऐसी सुविधाएं हैं नहीं और आपको वापस घर आना पड़े तो कोई बात नहीं घर वालों को बोल के जाओ मैं दस साल की ट्रेनिंग पे जा रहा हूं क्या ट्रेनिंग आपके बच्चे नहीं जाते एमबीबीएस करने पांच साल जाते हैं ना घर से ट्रेनिंग पे जाते हैं पांच साल पूरा हो गया वापिस आ जाएंगे आप भी बोलो मैं पांच साल के लिए जा रहा हूं थोड़ी साधना करने जा रहा हूं फिर आ जाऊंगा तब ऐसा कर अपनी क्षमता को देखें उसी हिसाब से काम करें चलिए अगला प्रश्न है हाँ जी बोलिए पति पत्नी चल अरे मुझे सुनाई नहीं दिया वन प्लस की तैयारी दोनों की है ठीक है कितनी उम्र का बेटा उनका हाँ। कितनी उम्र का पांच साल का तो पति पत्नी की उम्र कितनी है कितनी उम्र तीस पैंतीस में नहीं जाना घर छोड़ना पचास के बाद हाँ जल्दी नहीं छोड़ना वो जिम्मेदारी ली है ना वो पूरी करनी पूरी करनी जिम्मेदारी अगला प्रश्न पतंजलि योग दर्शन के अनुसार पंचवृत्ति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है इन में से विपर्य मिथ्या ज्ञान क्लिष्ट तो है पर ये अक्लिष्ट कैसे हो सकती है बहुत अच्छा तो मिथ्या कैसे हो सकती है तो क्लिष्ट अक्लिष्ट का अर्थ क्या समझते हैं क्लिष्ट का मतलब दुख देने वाली और अक्लिष्ट का मतलब सुख देने वाली अब एक व्यक्ति को वो ध्यान में बैठता है और उसको लाल पीला नीला, केसरी संतरा संतरी उसको रंग दिखते हैं ध्यान में और वो ये मान लेता कि मुझे तो ईश्वर का दर्शन हो गया ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और प्रकाश का दर्शन हो गया मतलब ईश्वर दर्शन हो गया ये मिथ्या ज्ञान है या नहीं विपरीय है ना और वो बड़ा खुश हो रहा है मुझे तो ईश्वर साक्षात्कार हो गया जब हुआ नहीं और खुश भी हो रहा है ये विपरीय है जो उसको सुख दे रही ऐसे कहीं कहीं विपरीय वृत्ति सुख भी देती है ठीक हो गई अगला प्रश्न है वेदों की रचना तो सृष्टि के आरंभ में हुई थी उपनिषदों की रचना के काल के संबंध में भी मैं कुछ भी पता नहीं है कृपया बताने का कष्ट करें तो ये जो उपनिषद है इनमें ब्रह्म विद्या का उल्लेख है ब्रह्म विद्या की चर्चा है अध्यात्म की और जो आजकल उपनिषद है हमारे हाथ में ईश्वपनिषदनिषदनिषद इसके बारे में कुछ मुझे भी ज्यादा इतिहास का पता नहीं है मैंने पहले भी कहा था इतिहास मेरा विषय नहीं मैंने इतिहास में ज्यादा खोज नहीं की तो कोई इतिहास का विद्वान हो तो उससे पूछे वो सही सही टाइम तो वो बताएगा पर जितना मैंने सुना और समझा इधर उधर से जितना समझा उस हिसाब से ये कोई 40-50 हजार साल पुराने हैं ऐसा मुझे सुनने को मिला तो जो ईशोपनिषद के अनोपनिषद ईशोपनिषद तो सीधा सीधा ये यजुर्वेद का भाग है चालीसवाध्याय वो तो उतना ही पुराना हो गया जितना वेद है बाकी के अनोपनिषद कठोपनिषद जो ये शास्त्र हैं ये कोई 40-50 हजार साल पुराने किसी विद्वान ने ऐसा बताया और विद्या तो ये सारी वेदों की तो वे तो सृष्टि के आरंभ से है तो ये विद्याएं भी सृष्टि के आरंभ से है समय समय पर इनके प्रवक्ता बदलते रहते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए आज बाजार में है एक कॉमर्स की बुक मिलती है दसवीं ग्यारहवीं कक्षा की कॉमर्स की किताब मिलती है उस पर लेखक का नाम है टी एस ग्रेवाल तो टी एस ग्रेवाल क्या कॉमर्स विद्या का आविष्कार नहीं है ना वो क्या है प्रस्तुता है टीएस एस अग्रवाल से पहले भी कॉमर्स होती थी मैथ्स की किताब मिलती है उस पर लिखा आरबी अग्रवाल लेखक तो आरबी अग्रवाल से पहले भी मैथ्स होता था तो मैथ्स तो करोड़ों साल से चला है उस विद्या को समय समय पर विद्वान लोग प्रस्तुत कर देते हैं जो प्रस्तुत कर देते हैं उसका नाम आ जाता है ऊपर पुस्तक का लेखक ये है अब जैसे चरक सुश्रुत आयुर्वेद में चरक और जो मिलती है हैं हैं पुस्तकें उसके लेखक कोई चरक ऋषि थोड़ी है विद्या तो साल पुरानी है वो ऐसे होते होते होते इस बार चरक के नाम से चल पड़ी तो इस तरह से ये सारे प्रवक्ता हैं इन उपनिषदों के भी जो प्रवक्ता हैं वो 40-50 हजार साल पुराने पर इनमें जो विद्या लिखी वो तो वेदों के समय की सृष्टि के आरम्भ की है इस तरह से ये दर्शन शास्त्र है ये भी ऐसे ही दर्शन विद्या योग न्याय सांख्य वेदांत सब वेदों की विद्या है ये भी करोड़ों साल पुराना है प्रवक्ता बदलते रहते हैं तो जो प्रवक्ता के नाम से वो विद्या चल रही है उसका नाम किताब पर लिख देते हैं बस इतनी बात है आज योग दर्शन योग विद्या पतंजलि महाराज के नाम से चल रही है दस बीस हजार साल के बाद कोई और इसको ठीक ठाक करके दोबारा प्रस्तुत कर देगा तब उसके नाम से चल पड़ेगी इस तरह से चलता है एक और प्रश्न लिखा है कि पारायण यज्ञ के संबंध में आपका क्या मंतव्य है ायण यज्ञ कराना ठीक है अथवा नहीं मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है पारायण यज्ञ करना कराना मेरी समझ से ये ठीक नहीं है क्यों नहीं है इसको समझ लीजिए ये प्रश्न किन का है आपका ना जी ठीक है एक व्यक्ति आया यजमान मान लीजिए आप यज्ञ कराते हैं एक यजमान आया और वो कहने लगा जी मेरे घर में मुझे संस्कार विधि का पाराण यज्ञ कराना है किसका संस्कार विधि संस्कार विधि जानते हैं सोलह संस्कार लिखे और वो अगर यूं कहे कि मुझे संस्कार विधि का कारण यज्ञ कराना है तो आप करा दे क्यों <laughs> <laughs> क्यों नहीं करेंगे उसमें सारे मंत्र हैं, मुंडन के भी है नामकरण के भी है विवाह के भी हैं और अंत्येष्टि भी है सारे कार्यक्रम है अब घर में सारे कार्यक्रम तो हैं नहीं तो यदि किन का होता है जिन मंत्रों से आवती दी जाती है वो कार्यक्रम घर में उपस्थित होना चाहिए घर में विवाह संस्कार है तो आप अंत्येष्टि के मंत्रों से आती और अंत्येष्टि है विवाह के संस्कारों के मंत्र नहीं तो जो व्यक्ति संस्कार विधि के सोलह संस्कार है उसमें सारे कार्यक्रम घर में उपस्थित नहीं है तो आप उसका पारायण नहीं कर सकते अब जो पूरा वेद है यजुर्वेद है सामवेद वेद कोई भी हो उसमें भी सब के मंत्र पूरे संस्कार विधि के मंत्र पूरे वेद में भी जो तो जब आप पारायण करेंगे तो घर में अंत्येष्टि तो होगी नहीं किसी की फिर आप उनतालीसवें अध्यय की अवतियां कैसे देंगे समझ में आगे ना जैसे संस्कार विधि का पारायण नहीं हो सकता ऐसे पूरे वेद का भी नहीं हो सकता संस्कार विधि में तरह तरह के मंत्र हैं पूरे वेद में भी तरह तरह के मंत्र हैं तो इसलिए मेरी समझ से कारण नहीं करना चाहिए आप कुछ मंत्र छांट लीजिए ऋग्वेद के सौ मंत्र अच्छे अच्छे छांट लीजिए उनसे अवती दीजिए जिसको शतक कहते हैं शतक सौ मंत्रों का एक संकलन होता है तो ऋग्वेद शतक से आप आवती दे सकते हैं वो अच्छे संकलित मंत्र जतुर्वेद का शतक हो गया सामवेद का थर्वेद का ऐसे तो सौ सौ मंत्र छाट ले उसकी अवती दे सकते हैं अथवा बीस तीस पचास कोई भी विशेष अच्छे मंत्र छाट के उससे आप आवती दे सकते हैं प्रश्न है जब ध्यान समाधि रोज हाल जी तो उसमें भी मेरा मेरा निवेदन ये है कि आहुति आवती दें स्वाध्याय करें मंत्र पढ़ें अर्थ पढ़ें स्वाध्याय करें चिंतन करें प्रवचन करें व्याख्यान करें आहुति आवती दें आहुति सेलेक्टेड मंत्रों से दें जिसमें अच्छी अच्छी भावना हो अच्छी अच्छी प्रेरणा हो उस तरह से हाउसी तो उनकी दे बाकी स्वाध्याय की दृष्टि से आप दो तीन चार पांच मंत्र रोज पढ़े कोई दिक्कत नहीं अगला प्रश्न है कि जब ध्यान समाधि से आत्मा को ईश्वर का सुख प्राप्त होता है तो मोक्ष की क्या आवश्यकता है मोक्ष की धारणा क्या एक काल्पनिक स्टोरी तो नहीं किन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ मोक्ष मिलता है क्या प्रमाण कृपया बताएं अच्छा ठीक है चलो समाधि में ईश्वर का सुख मिलता है ठीक है गर्मोक्ष की क्या जरूरत है अच्छा समाधि आप एक दिन में कितना घंटा लगाएंगे राजकुमार जी कौन है अच्छा आपका सवाल समाधि एक घंटे में एक दिन में कितना घंटा लगाएंगे एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा ठीक है दो घंटा सुबह दो घंटा शाम चार घंटा समाधि लगाएंगे तो चार घंटे सुख मिलेगा ठीक है और फिर बाकी बचे 20 घंटे तो 20 घंटे में आपको बीच बीच में समस्याएं भी तो आएंगी भूख लगेगी प्यास लगेगी गर्मी लगेगी ठंडी लगेगी सोना पड़ेगा जागना पड़ेगा व्यायाम करना पड़ेगा कभी सर्दी बुखार जुकाम ये सब कुछ होगा और आपने 40-50 साल तक समाधि लगाई पूरा जीवन तो 50 साल तक आपको रोज चार चार घंटे सुख मिलेगा बीस घंटा नहीं मिलेगा तो मतलब क्या हुआ एक दिन में चार घंटा मिला बीस घंटा नहीं मिला तो औसत कितना हो गया एक बटा छे एक बटा छ हुआ ना तो एक बटा छे आपको सुख मिला अब आप मान लो साठ साल समाधि लगाई तो साठ में से दस साल सुख मिला और पचास साल दुखी रहे ठीक है और मोक्ष की जरूरत इसलिए है कि वहां करोड़ों साल तक लगातार सुख मिलेगा अब आपकी इच्छा मोक्ष में जाओ तो यहां रहो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं आपसे आपकी इच्छा है यहाँ तो 10 साल सुख मिलेगा और वहां करोड़ों साल मिलेगा लगातार आपकी इच्छा है यहाँ रहो या मोक्ष में रहो <coughs> और मोक्ष का प्रमाण क्या है तो प्रमाण एक तो वेद का प्रमाण है वेद में लिखा है मोक्ष होता है अब वेद तो ईश्वर का वचन है ईश्वर तो शायद झूठ नहीं बोलता होगा <laughs> आप क्या मानते झूठ बोलता है है किसी को ईश्वर नहीं कह पाता वो तो सच बोलता है तो सबसे बड़ा प्रमाण वेद का है वेद में लिखा है तमेव विदित्वाति मृत्यु में रहती परमात्मा को जानकर व्यक्ति मृत्यु से पार हो जाता है उसका मोक्ष हो जाता है तो इसलिए ये तो प्रमाण हो गया शब्द का प्रमाण और दूसरा आप अनुमान प्रमाण भी समझ सकते हैं एक छोटा सा अनुमान ये है कि रात को आप सो जाते हैं पांच छह घंटे अच्छी गहरी नींद आती है उस छः घंटे में आपको कोई दुख होता है कोई टेंशन होती है कोई राग द्वेष चिंता कुछ नहीं होता सब दुखों से छूट जाते हैं और छह घंटा अच्छा मस्ती से सोते हैं आनंद का अनुभव करते हैं अगर छह घंटे तक आप दुखों से छूट सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं तो क्या लंबे समय तक दुख से नहीं छूट सकते हैं? उसका भी अनुमान कर सकते हैं कि अगर छह घंटे तक दुख से छूट सकते हैं तो आगे करोड़ों साल तक भी छूट सकते हैं उसकी विधि अलग है इसकी विधि अलग है विधि का अंतर है पर छूट कर तो सकते हैं इस तरह से हम अनुमान कर सकते हैं और एक दूसरा अनुमान और बता देता हूं तो उसमें आपको और विश्वास हो जाएगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है जैसे आपने जो अपनी मनपसंद मिठाई खाई जो भी आपको पसंद है उसको याद कर लीजिए 50 बार 100 बार खाई अब तक बहुत अच्छा सुख लेकर खाई उसका स्वाद आपको सुख मालूम है अच्छी तरह से तो अब मेरा प्रश्न है कि जो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती है कई बार आप उसका सुख ले चुके क्या आगे भविष्य में उसका सुख और लेने की इच्छा है या नहीं है ना सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा तीव्र इच्छा सभी तो फेवरेट आइटम तभी तो कहलाएगी ट वही होती है जिसकी तीव्र इच्छा है तो आपने गुलाब जामुन खाया हो रसगुल्ला खाया हो बालूशाही मर्ती जो भी खाया जिसमें भी आपको अच्छा लगता है आगे भी उसका सुख लेने की इच्छा है और तीव्र इच्छा है तो जिसकी तीव्र इच्छा है इसका अर्थ हुआ कि पहले आप उसका सुख ले चुके उसका अनुभव कर चुके हैं अब इसी तरह से मेरा अगला प्रश्न यह है क्या आपको सारे दुखों से छूटने की इच्छा है हाँ या ना है सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा अगर तीव्र इच्छा है तो इसका अर्थ हुआ पहले आप सारे दुखों से छूट चुके हैं। समझ में है आई कि नहीं आपकी तीव्र इच्छा है सारे दुखों से छूटने की इसका मतलब पहले आप इस स्थिति का अनुभव कर चुके पर सारे दुखों से झूठना सिर्फ मोक्ष में होता है और बढ़िया आनंद की इच्छा है या नहीं यहां मिलता है दुख से नहीं नहीं मैंने पूछा फिर प्रश्न को ध्यान से सुनिए दुख आप भोग रहे हैं ना क्या ये दुख भोगने की इच्छा है छूटने की इच्छा है सारे दुखों से छूटने की इच्छा है अगर सारे दुखों से छूटने की इच्छा है और वो इच्छा तीव्र सामान्य इच्छा नहीं है तीव्र इच्छा है कि सारे दुख छूटना चाहिए तो जिस चीज की तीव्र इच्छा होती है इसका अर्थ है पहले आप वो स्थिति अनुभव कर चुके हैं। अब सारे दुखों से तो मोक्ष में छूटता व्यक्ति इससे सिद्ध हुआ कि आप पहले मोक्ष में जा चुके हैं, सभी लोग जा चुके सब को दुख से छूटने की इच्छा है तीव्र इच्छा है और बढ़िया आनंद प्राप्ति की इच्छा है तो बड़ी आनंद सौ परसेंट पहले भी आप भोग चुके हैं तभी तो उसकी इच्छा है अब सारा 100% सुख तो मोक्ष में मिलता है यहाँ तो कहीं मिलता नहीं ना प्रलय में मिलता ना यहाँ मिलता संसार में मोक्ष में मिलता है इससे सिद्ध हो गया कि आप भी मोक्ष में जा चुके हैं यह अनुमान इस तरह से पता चलता तो तो है तो वहां तो तो कुछ नहीं होता वहां रात होती नहीं अंधेरा होता ही नहीं होता तो उससे कोई परेशानी नहीं है मोक्ष में दिन रात अंधेरे से कोई परेशानी नहीं है वहां तो सब कुछ साफ दिखता है ईश्वर को अंधेरे में दिखता है कि नहीं उसको कोई परेशानी है अंधेरे से तो मुक्तात्मा को भी कोई परेशानी नहीं जिस शक्ति से ईश्वर काम करता है उसी शक्ति से जीवात्मा भी काम करता है उसको कोई परेशानी नहीं मोक्ष में इसीलिए उसका नाम मोक्ष है वहां कोई दुख है ही नहीं कोई समस्या है ही नहीं तभी तो मोक्ष है अगर समस्या बची हुई है तो फिर मोक्ष नहीं मोक्ष इसी का नाम जहां कोई समस्या नहीं हम मुक्ता आपस में खूब बातें कर सकते हैं आप मोक्ष में चलो मैं भी चलता हूँ वहीं गप मारे वही गपे मारेंगे <coughs> हाँ का जी ट्रेलर नहीं होता ट्रेलर है ना दस दिन, के लिए दस दिन के लिए नहीं छह घंटे के लिए रात को आप सो जाते हैं मोक्ष का ट्रेलर है नहीं नहीं दस दिन के लिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं प्रश्न लिखा है आगे वेद के आगम निगम आमनाय नाम कैसे रखे गए इसके लिए व्याकरण शास्त्र पढ़िए वहां मिल जाएगा उत्तर ठीक है ना आगम निगम आमनाये सब व्याकरण शास्त्र में अष्ट में सब बता रखें स्वामी जी स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का प्रमाण वेद में किस स्थान पर मिलता है त्रैतवाद के प्रकरणानुसार तो एक मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वादभक्ति अनशन अन्यो अभिचाक ये मंत्र सुना है इसमें त्रैतवाद दो सुंदर पक्षी हैं और एक वृक्ष पर बैठे दो रेग कितने हुए ये त्रैतवाद है दो पक्षी कौन है एक जीवात्मा और एक ईश्वर और वृक्ष कौन सा है ये प्रकृति तो दोनों इस संसार में रहते हैं ईश्वर भी यही रहता है जीवात्मा भी यही रहता है अन्य उन दो में से एक तो कृपलम स्वादवती वो वृक्ष के फल खाता है और अनशन अन्य जो दूसरा वो खाता नहीं वो देखता रहता है वो ईश्वर है जीवात्मा कर्म करता है फल भोगता है ईश्वर उसको देखता रहता है ये क्या टोटाले कर रहा है अच्छा काम कर रहा है गड़बड़ काम कर रहा है वो उसके कर्म फल की व्यवस्था करता रहता और स्वयं प्रकृति में से कुछ नहीं भोगता ये त्रैतवाद हो गया आगे लिखा विभिन्न मतों में प्रचलित अद्वैत विशिष्ट अद्वैत हेतु शुद्ध अद्वैत तथा द्वैत अद्वैत सिद्धांत के विषय में समझाने की कृपा करें ये थोड़ा ऊंचा विषय है कठिन है यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा तो उसके लिए सत्यारकाश को पढ़ें उसमें आपको थोड़ा चर्चा मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ वो बातें रखेंगे जो सबकी समझ में आ जाए हाँ फिजिक्स अपने आप समझ में आपकी कोई टीचर चाहिए कॉमर्स पढ़िए इकोनॉमिक्स पढ़िए केमिस्ट्री पढ़िए कोई टीचर चाहिए तो सत्याग्रह प्रकाश भी तो एक ग्रंथ है उसके लिए भी टीचर चाहिए ना कोई तो अध्यापक ढूंढिए आपको पढ़ाएगा प्रश्न लिखा है जब ईश्वर निराकार है तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है अच्छा सिर में दर्द कभी होता है आपको होता है वो साकार है निराकार उसका साक्षात्कार कैसे होता है <laughs> सिर दर्द का साक्षात्कार हो जाता है पेड़ दर्द का हो जाता है तो ईश्वर का भी हो जाएगा वो भी निराकार ये भी निराकार तो इसका सही उत्तर ये है किसी भी वस्तु का साक्षात्कार उसके गुणों के माध्यम से होता है क्या बोला किसी भी वस्तु का साक्षात्कार प्रत्यक्ष या अनुभूति उस पदार्थ के गुणों के माध्यम से होती है अब हवा चल रही है हवा दिख रही है पर आपको साक्षात्कार तो हो रहा है कि हवा हवा टकरा रही है तो किस गुण से टकरा रही है स्पर्श के माध्यम से आपको हवा का साक्षात्कार हो रहा है हो रहा है, ना? तो जैसे वायु का साक्षात्कार स्पर्श गुण के माध्यम से है अब एक बगीचे में से फूल तोड़ लाएंगे गुलाब का और उसकी सुगंध आ जाएगी थोड़ा सूने सुगंध आएगी तो सुगंध तो दिखती नहीं लेकिन नासिका इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष होगा और गंध का पता चल जाएगा और गंध का भी साक्षात्कार हो जाएगा आख से नहीं होगा नासिका से होगा तो इसी प्रकार से जो जो पदार्थ के जो जो गुण होते हैं उन गुणों से उस पदार्थ का साक्षात्कार होता है ईश्वर का साक्षात्कार भी ईश्वर के गुणों से होगा ईश्वर में कौन, -कौन से गुण है आर्य समाज के पहले दूसरे नियम में लिखे वो आप सब जानते ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप उसमें आनंद है ज्ञान है चेतन है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है दयालु है तो इस प्रकार के ईश्वर में बहुत सारे गुण है उन गुणों के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा अब वायु में रूप गुण है क्या वायू. तो आप वायु को रूप के माध्यम से साक्षात्कार करना चाहें तो हो जाएगा नहीं हो उसमें है ही नहीं तो कैसे होगा वायु का साक्षात्कार रूप गुण के माध्यम से नहीं होगा ईश्वर में भी रूप नहीं है तो ईश्वर का साक्षात्कार रूप रंग के माध्यम से नहीं होगा जो गुण उसमें है ही नहीं उस गुण के माध्यम से उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा जो गुण है उसके माध्यम से होगा तो ज्ञान बल आनंद आदि ईश्वर में गुण है उन गुणों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी वहां मन होगा मन चित्त के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होगा जब तक जीवात्मा शरीरधारी है बिना साधनों के वो कुछ नहीं कर सकता मोक्ष में तो ईश्वर के साधन मिल जाएंगे जब संसार में है तो प्रकृति के साधन तो ईश्वर का साक्षात्कार मन के माध्यम से होगा इसलिए राधा योगश्चित वृत्ति नि चित्त का नाम लिखा मन के अंदर जो वृत्तियां उठती उनको रोको और ईश्वर की अनुभूति करो यदि हमारे सकाम कर्म अच्छे हैं, तो उन कर्मों को निष्काम करने का कोई उपाय हो सकता है उदाहरण के लिए हम पेशेंट्स से फीस लेते हैं परंतु यदि हम नर्सिंग होम मेंटेनेंस और परिवार के निर्वाह के लिए पैसों को छोड़कर बचे पैसे दान धर्म में लगा दें तो क्या हमारे कर्म निष्काम हो सकते हैं तो आप जो हॉस्पिटल चलाते हैं जो पैसे कमाते हैं वो तो आपने फीस ली रोगी की चिकित्सा की और उससे फीस ली ये एक अलग कर्म है अब आपने जितनी फीस ले ली उस फीस में से अपना घर का खर्चा चला लिया हॉस्पिटल का निकाल लिया खर्चा अब जो बच गया उसको आपने दान में लगा दिया ये अलग कर्म पैसे कमाना अलग कर्म है दान देना अलग कर्म है तो, तो जो आप पैसे कमा रहे हैं वो वो जब कैसे कमा रहे हैं हॉस्पिटल चलाते हैं और वहां फीस रखते हैं भाई इतना रुपये आपको फीस का देना पड़ेगा तो आप पैसे कमाने के उद्देश्य से वो सेवा चिकित्सा करते हैं तो ये सकाम कर्म माना जाएगा निष्काम तो तब होगा जब आप यूं चिकित्सा करें आओ भाई कौन सा रोगी हमने ठीक कर दिया अब आपको जो देना होते दे तो नहीं देना मत ऐसे तो चलेगा नहीं मैं निष्काम की कंडीशन बता रहा हूं पैसे कमाने के लिए आपने चिकित्सालय नहीं चला चलाया आपने तो सेवा के लिए चला रहे चलाया कोई देगा तो देगा नहीं देगा तो निक इस कंडीशन में यदि आप हॉस्पिटल चलाए तो ये निष्काम कर्म होगा लेकिन इस कंडीशन में चलेगा नहीं तो इसका अर्थ है कि आप हॉस्पिटल चलाते हुए निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है और जो है फिर आपने जो पैसे कमा लिये सकाम कर्म से कमा लिया अब आपकी इच्छा है उस पैसे आप क्या करते हैं अपना घर का खर्चा निकाल लिया हॉस्पिटल का खर्चा निकाल लिया जो पैसा बचा वो आप पीछा अब आप उसको दान में देते हैं तो दान क्यों देते हैं उसके पीछे भी सकामता निष्कामता हो सकती है ये अब कर्म है एक व्यक्ति दान इसलिए देता है कि यहां पत्थर पे लिखो मैंने एक लाख रुपया दिया पत्थर पर मेरा नाम लिखो तो देता हूं नहीं लिखोगे तो नहीं दूंगा इतने लोगों में अनाउंस करो यहाँ पत्थर पर लिखो तो ये सकाम कर्म हो गया दान तो है काम तो अच्छा है लेकिन है ये सकाम और एक व्यक्ति कहता है कि लाख रुपया ले लो ये दान है आपको जो करना करो मुझे नाम की कोई जरूरत नहीं है कोई दीवार पर नहीं लिखना कोई पत्थर पर नहीं लिखना कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चुपचाप गुप्त दान ले लो और अपना काम कर लो तो ये अब निष्काम हो जाएगा तो दान देना अलग कर्म और पैसे कमाना अलग कर्म दोनों को अलग अलग समझना चाहिए का डॉक्टर हाँ हाँ फ्री जब वो फ्री करता है वो निष्काम वो निष्काम हाँ तो वो निष्काम वही है भाई हम फ्री सेवा करेंगे किसी की इच्छा हो देने की तो दे दो अच्छा वो मान लो कह रहा कि मैं नौ से बारह में पांच सौ रूपये फीस ले लेता हूं तो मेरा खर्चा निकल गया तो वो ठीक है खर्चा उसका निकल गया तब तक सा काम करम था अब उसने वो दो घंटे फ्री कर दिया वो ठीक है वो निष्काम मान लेंगे जी के करके देखा हाँ देखा तो बाकी के इसलिए तो कह रहा हूं आपका नहीं चलेगा ना फ्री वाला कर दिया तो बाकी दिन को आएगा नहीं सारे दिन उसी दिन आएंगे सारे लोग उसी दिन आएंगे जब फ्री मिल रहा तो नहीं चलेगा ना हाँ तो हमारे जैसे लोग फ्री कर सकते हैं हम जो सन्यासी होते हैं हम तो फ्री कर सकते हैं भाई हम पढ़ाएंगे हम कोई फीस नहीं लेते सब फ्री में पढ़ाते किसी को देना उधर देना नहीं देना हर हमारी तो दाल रोटी चल जाती है <laughs> तो जिस जो इस तरह के लोग हैं वो कर सकते हैं सारा दिन कर सकते हैं हर दिन कर सकते हैं पर आपका तो खर्चा नहीं चल पाएगा आपको तो कुछ रखना पड़ेगा बंसल साहब बोलिए वो भी हो सकता है तो उनकी भावना से पता लग जाएगा अगर उनकी भावना ये है कि यहाँ पर हम फ्री करेंगे दो घंटा पांच तीन घंटा उसमें जो ग्राहक आएंगे जो रोगी आएंगे फिर हम उनको रिकमेंड कर देंगे भाई आप कल सुबह 9 बजे आना, आपका एक्सरे निकालेंगे अब एक्सरे में पैसे झाड़ लेंगे <laughs> तो फिर वो सकाम हो जाएगा ऊपर से दिख रहा है निष्काम फ्री कर रहे हैं ऊपर से तो फ्री दिख रहा है लेकिन मन में वो भावना भी हो सकती है कि इनको अभी तो फ्री करके बुला लो बाद में इनको बता देंगे अब ये करना वो करना है तो फिर इनसे दूसरे टाइम पर पैसे वसूल कर लेंगे तो वो भी सकाम हो जाएगा आपके मन की भावना से निर्णय होगा आप सकाम कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं मंत्री जी बोलेंगे तो हाँ हाँ जी जरा सुनना क्या करें फिर मुझे बताना मैं समझ नहीं पा रहा संस्था को दान दिया ठीक है ठीक है हाँ ठीक है वो बताते हैं कोई बात नहीं बताने दो उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं उसका निष्काम पूरा रहेगा वो नहीं चाहता कि मुझे इसकी प्रशंसा सुनाई जाए वो नहीं चाहता उसने लाख रुपया दे दिया अब संस्था वाले ने अनाउंस कर दिया भाई फलाने व्यक्ति ने एक लाख रुपया दिया प्रेरणा के लिए वो सुनाते कोई चिंता नहीं वो तो संस्था ने अलग कार्य किया उसका तो निष्काम हो गया हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ जी बोलिए ठीक है ठीक है उसमें कोई हानि नहीं टैक्स रिपेट लेने में कोई समस्या नहीं हाँ टैक्स रिपेट लीजिए कोई बात नहीं उसमें आपको छूट मिलती है आपने दान दिया संस्था को दान दिया संस्था ने प्रोपकार में लगा दिया उसमें कोई समस्या नहीं वो आपके मन की भावना से आप दे रहे हैं कि हमको हम तो मोक्ष के लिए दे रहे हैं। इसके बदले में हमको कोई दूसरा सम्मान और दूसरी सुविधा कुछ नहीं चाहिए तो आपका निष्काम पूरा उसमें कोई कमी नहीं प्रश्न अच्छा ये हो गया अगला प्रश्न मोक्ष के आगे कोई गति है क्या मोक्ष पाने के बाद 36,000 बार पार कर लेने के बाद जीव वापिस कौन सी गति में जाएगा बहुत अच्छा तो मोक्ष में तो 36,000 बार सृष्टि प्रलय होगी तब तक कोई जीवात्मा शरीर धारण नहीं करेगा ईश्वर का आनंद लेगा सारे दुखों से छूट जाएगा अब जब मोक्ष से वापस लौटेगा 36,000 सृष्टि प्रलय के पश्चात तो जब वापस आएगा संसार में तो फिर उसको पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा उसके बाद फिर यही आना वापस आएंगे संसार में आपने एक महीना काम किया कंपनी में आपको एक महीने की तनख्वाह मिल गई अब आप कहते हैं जी हमें दूसरे महीने फिर तनख्वाह चाहिए तो कंपनी क्या बोलेगी फिर काम करो अगले महीने फिर देंगे तीसरे महीने फिर काम करो फिर देंगे तो जितने महीने काम करेंगे उतने महीने आपको तनख्वाह मिलेगी आपने एक बार मोक्ष के लिए काम किया ईश्वर ने आपको मोक्ष दे दिया आपने अपना खा के पूरा निपटा लिया अब आ, आ, आप कहते हैं मुझे दोबारा मोक्ष में आना है ईश्वर कहता है दोबारा काम करो दोबारा देंगे तीसरी बार फिर कर्म करो फिर देंगे चौथी बार करो फिर देंगे जैसे कंपनी में काम करते हैं और हर बार तनख्वाह मिलती है ऐसे ही बार बार संसार में कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे फिर से मोक्ष मिलेगा कोई समस्या नहीं है ना ये चक्र कभी शुरू हुआ ना ये कभी खत्म होगा ये अनादिकाल से चल रहा है अनंत काल तक चलेगा करना, जो भी करना इसी में रहना बाहर नहीं निकल सकते हो। तो तो तो तो तो उस में है, वो ज्यादा तो नहीं पाता मनुष्य का जन्म नहीं पाता तो उसी में मौख्य तो ज़्यादा बचा हुआ तो जो है हाँ ठीक है मुझे ऐसा लगता है जिसके बैलेंस में पाप ज्यादा है उसका मोक्ष होगा ही नहीं पापी लोग थोड़ी मोक्ष में जाते हैं पुण्यात्मा लोग जाते हैं कितने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी ये संस्कारों को नष्ट करना कोई छोटा काम नहीं है तो जब तक वो मोक्ष की योग्यता बनाएगा कई जन्म तक तो मेहनत करेगा जब तक वो मेहनत करेगा तब, तब तक उसके पाप कर्म तो कट जाएंगे और पुण्य बचे रहेंगे थोड़े पाप भी बचे होंगे पुण्य भी होंगे दोनों होंगे पर मुझे ये लगता है कि उसके पुण्य कर्म का बैलेंस ज्यादा रहेगा वो भारी रहेगा मान लो 50,000 उसके पाप बच गए तो 80,000 हजार उसके पुण्य भी होंगे एक लाख पाप बच गए तो दो लाख डेढ़ लाख उसके पुण्य भी होंगे पुण्य का पलटा भारी रहेगा जब मुक्ति से लौटेगा जीवात्मा तो ईश्वर क्या करेगा मान लो 50,000 पाप उसके खाते में बचे हुए स्टॉक में और 80,000 हजार पुण्य तो 50 पाप में से 10,000 पाप निकालेगा और 80,000 हजार पुण्य में से 10,000 हजार पुण्य निकालेगा 10 वो और 10 वो दोनों बराबर करके पहला जन्म मनुष्य का देगा बाकी स्टॉक आगे चलता रहेगा कर्मों का बैलेंस जीरो कभी भी नहीं होता हमेशा स्टॉक में रहेगा ही रहेगा कभी भी जीरो नहीं होता तो कुछ कर्म बचे रहेंगे मुक्ति से भी लौट तब भी ऐसे ही चलेगा तो कोई समस्या नहीं है उसका अगला जन्म ठीक ठाक मनुष्य का मिल जाएगा अगला प्रश्न सृष्टि का विनाश होगा यह शब्द प्रमाण से दर्शन शास्त्र से जाना जाता है किंतु वर्तमान में ऐसे कौन से संकेत या घटना है जिससे ये प्रत्यक्ष या अनुमान से स्वीकार हो सके तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं ये मकान एक मिनट ये पूरा कर ले फिर आप पूछिए मकान दिल्ली का लाल किला दिल्ली का पुराना किला कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो मकान बनता है मिस्त्री मजदूरों ने इंजीनियर्स ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया बहुत मजबूत बनाया वो दो 200 साल चलेगा 300 साल चलेगा पांच साल चलेगा उसमें थोड़ी थोड़ी घिसावट होगी या नहीं ठाकर जी होगी ना थोड़ी थोड़ी तो थो होगी फिर बीच बीच में हम उसको मेंटेनेंस करते रहेंगे थोड़ा ठीक ठाक रिपेयरिंग भी, भी कर देंगे फिर वो 200 साल 500 साल 700 साल 1000 2000 साल तक चलेगा आखिर तो कभी तो टूटेगा कभी तो घिस जाएगा ना फिर कभी तो उसको गिरा नहीं पड़ेगा फिर दोबारा नया बनाएंगे तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो भी मकान बनता है वो धीरे धीरे घिसता है और एक ना एक दिन टूट जाता है जो भी कार बनती है वो घिसती है और एक दिन टूट जाती है स्कूटर बनता है घिसता है टूट जाता है तो नियम क्या हुआ जो चीज बनती है वो टूटेगी इस नियम से ये सोचिए सृष्टि बनी या नहीं बनी तो बोलिए सृष्टि बनी या नहीं दुणी है दुणी दुणी हाँ हाँ ठीक है है हाँ ये हाँ ये साइंस का विचार हमारा नहीं है ये मॉडर्न साइंस का कहना है कि सूर्य बनते रहते हैं टूटते रहते हैं बनते रहते हैं टूटते तो रहते हैं ये फिजिक्स वाले ये फिजिक्स वाले ही कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा फिजिक्स के प्रोफेसर से पूछिएगा वो लोग सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताते हैं एक बिग बैंग थ्योरी है फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं बिग बैंग थ्योरी वो कहते हैं ये ब्रह्मांड इस समय फैल रहा है हाँ लगातार फैल रहा है और फैलते फैलते एक दिन ये वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसे टकराएगा खत्म हो जाएगा ये फिजिक्स वाले बोल रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा वो भी कह रहे हैं ये भी उनका शब्द प्रमाण है मैंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि जो मकान बनता है वो टूटता है और अनुमान यह बताया यदि मकान बनता और टूटता है तो सृष्टि भी बनी है वो भी टूटेगी एक दिन पहले हो जाएगी यह अनुमान प्रमाण और शास्त्रों का शब्द प्रमाण है कि सृष्टि बनती और टूटती है सांघ दर्शन में लिखा हाँ नहीं नाश तो एक दिन तो हो जाएगा एक दिन हो जाएगा क्यों क्योंकि ये सारी चीजें बनी हैं। मॉडर्न साइंस आपका सवाल क्यों उठ रहा है इसलिए उठ रहा है कि आपने मॉडर्न साइंस के बारे में ये पढ़ा है कि ब्रह्मांड के एक हिस्से में रचना होती रहती है और एक हिस्से में विनाश होता रहता है और ये हमेशा चलता रहेगा ये एक थ्योरी है साइंस वालों की और दूसरी थ्योरी यह है जो मैंने अभी सुनाई बिग बैन वो कह रहे हैं एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा कि पूरा सिमट जाएगा और सब टूट फूट के नष्ट हो जाएगा ये भी मॉडर्न साइंस वाले ही कह रहे हैं और उनसे बात कीजिएगा न्याय शास्त्री ये कहता है कि हम जो कुछ बुहा करते हैं जो चिंतन करते हैं जो विचार करते हैं यदि हमारी बुहा, चिंतन विचार शब्द प्रमाण के विरुद्ध है तो वो झूठ है अगर शब्द प्रमाण के अनुकूल है तो हमारा चिंतन विचार ठीक है सत्य है अब शब्द प्रमाण कह रहा है कि एक दिन प्रलय हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा और हमारी कह रही कि खत्म नहीं होगा कोई ना कोई बनता ही रहेगा तो हमारी चिंतन ये शब्द प्रमाण के विरुद्ध होने से झूठ है इस पर आप और विचार कीजिएगा अगला प्रश्न है हाँ धर्मवीर जी आप बोलिए ठीक है ठीक है यदि साक्षात्कार करने के लिए ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो, तो, हो गया है ठीक तो है तो कितने साल पच्चीस साल के बाद ये प्रयोग प्रतियोगिता ने शुरू किया जी जो स्थिति दूसरी होती है जो तो अब तक ईश्वर एक है, है। तो रह कार्य ये सब तो ऊपर निकालते हैं ठीक है तो तो कोई कतुता जब एक आदमे बैठता हो जब वहाँ ऐसी हासिल करता है एक तो बात तो उसका ठीक बात ठीक बात जी तो तो तो हम्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सवाल है आपका अभी इसका उत्तर सुनिए जो लोग एम बी बी एस करते हैं एम एस करते हैं सर्जरी सीखते हैं वो जब सीखते हैं तो अपने साथ वो सर्जन डॉक्टर बीच में रखते हैं कि नहीं अगर बिना ही सिखाने वाले के खुद ही और सर्जरी करेंगे तो मार खा जाएंगे या नहीं तो ये सर्जरी वाला काम है योगाभ्यास भी सर्जरी वाला काम है खतरनाक काम जब व्यक्ति अभ्यास में उतरता है दिदीध्यासन में जाएगा एकांत में बैठेगा साधना करेगा तो ऐसे ही सवाल उठेंगे दिमाग में और नास्तिकता सवार हो सकती है जब ऐसी स्थिति आ जाए और नास्तिकता आने लगे ये संसार सब ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिक कोई ईशोर ईशोर कुछ नहीं जब ऐसी स्थिति आए तो अपने गाइड से सहायता लेना पड़ेगा जैसे वो सर्जरी सीखने वाले अपने गाइड से सहायता लेते हैं गुरुजी अब क्या करूं अब कहां से काटूं अब कैसे सिलाई करूं अब ये काम कैसे करूं तो जैसे वो गाइड के अंदर ट्रेनिंग में काम करते हैं तो वो डॉक्टर बनते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई गुरु चाहिए जब संशय पैदा हो तो गुरु से पूछो कन में ऐसा ऐसा हो रहा है ये ठीक है या गलत तो गुरु जी आपको बचा लेगा वो भटकना नहीं देगा और आपको ठीक रास्ते पर ले आएगा कि ये गलत है ये ठीक तो वहां गुरु जी की आवश्यकता है हां ऐसा तो, तो, तो आपको वो तो बता किया तो तो में महा चीज में दस दिन लगाए मैंने कोरोना तो पर सकते तो आग। आग तो बन सकते हैं अपने आपके कर सकते हैं मैंने कहा आप को नहीं बन सकती लगे हुए हैं कोई नहीं बन सकती आँख ये तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया ही बनाया लेकिन मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें से भी कोई ये बात का सलाम है तो पागल हो गया आएगा इसीलिए तो मैं ये कराऊ तो के हमें जाते होती है करना चाहिए जी तो ना, तो जाएगा क्या सही बात है आपकी तो एकांत में जाकर अभ्यास जरूर करें पर अपने गुरु से संपर्क जरूर रखें मान लो बीच में ऐसा खतरा हो जाए और नास्तिकता आने लगे तो उसको फोन करें उससे पूछें कि गुरुजी मेरी तो यह हालत हो रही है मैं ठीक हूँ गलत तो गुरुजी आपको बचा लेगा जहां भी गड़बड़ हो रही है आपको बचा लेगा और बताएगा ये ठीक है ये गलत तो या तो फोन करो या उसके पास जाओ या वो कहीं आया हो तो वहीं उससे मिल लो रास्ते में कहीं भी जहां भी उससे संपर्क जरूर रखना है जो तैरना सीखते है ना पानी में तैरना सीखते है उसके बाद ट्रेनर होता है अब बिना ट्रेनर के नदी में कौद के तक रुक जाएगा इसलिए कोई ट्रेनर साथ रखना चाहिए हाँ प्रत्येक विद्या मैं प्रश्न नहीं समझा फिर से हाँ तो फिर तो बिल्कुल बन सकती है अभी तो मैंने क्या कहा था ज्ञान घटता बढ़ता रहता कभी संशय हो जाएगा कभी भ्रांति हो जाएगी कभी ठीक हो जाएगा ठीक होने के बाद फिर संशय हो जाएगा बिल्कुल होगा आप दोबारा छह महीने बाद फिर बैठेंगे अभ्यास में फिर पंद्रह दिन में आपको संशय हो जाएगा पता नहीं ईश्वर है कि नहीं मैं कहता रहा हूँ एक कार्य समाज के सन्यासी थे वो कितने चालीस साल पचास साल तपस्या की उन्होंने पहले त्रैतवाद को मानते थे बाद में वो एक आत्मा को छोड़ दिया बोले तो नहीं नहीं अब तो मुझे यही लगता है कि वो परमात्मा और प्रकृति है बताओ इतनी पचास साल तपस्या करने के बाद भी आदमी भटक जाता है यदि उसके पास ऋषियों के ग्रंथ नहीं है यदि कोई अच्छा गुरु नहीं है जो ऋषियों के अनुसार चल रहा हो अगर ये नहीं है तो भटकने की पूरी संभावना है इसलिए ये सुरक्षा साथ रख कर फिर अभ्यास करें नहीं तो मार खा जाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है संपर्क रखें गुरु जी का और आर्ष ग्रंथों का बस दूसरी किताब पढ़ना नहीं बोलिए साहब कि उन्होंने द्युना, उन्होंने पुस्तक लिखी है उसके पश्चात बाद में वो बुद्ध धर्म में चले गए कैसे हुआ ये सही बात है सही बात है ऐसा हाँ तो ऐसा हो सकता है मैं कहते की भी घटना बताई इनकी भी हो सकती है जब तक ऋषियों के ग्रंथ दिमाग में नहीं उतरेंगे ऐसे सुनिए जब तक ऋषियों के ग्रंथ दिमाग में नहीं उतरेंगे तब तक भटकने की पूरी संभावना आप पचास साल तक वेद पढ़ते रहिए और दूसरे ग्रंथ पढ़ते रहिए आर्य समाज के और ऋषियों के सिद्धांत यदि यहाँ सर में नहीं उतरे आपके तो भटकने की पूरी संभावना मुझे चालीस वर्ष हो गए मैंने चालीस साल से कसम खा रखी है सिर्फ वेद और ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूं बस और कुछ नहीं पढ़ता चालीस साल हो गए आज तक उस नियम का पालन करता हूँ या तो वेद पढ़ता हूं या ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूँ ऋषियों के भाष्य पढ़ता हूं बस और कुछ नहीं और कोई विद्वान की पुस्तक नहीं पढ़ता मैं आर्य समाजी विद्वान की भी नहीं पढ़ता बहुत गड़बड़ करते हैं उनको पता ही नहीं सिद्धांत का बहुत त्रुटियां करते हैं एक पंडित जी यहाँ है दर्शन में पीएचडी यहां इस मंच पर बैठ के हमारे ब्रह्मचारियों को प्रवचन दिया 45 मिनट प्रवचन दिया और हमारे विद्यार्थियों ने उनकी पांच गलतियां पकड़ ली एक प्रवचन में 45 मिनट में अब बताओ दर्शन में पीएचडी करके आए तो सिद्धांत को समझना कठिन काम है जब तक आप ऋषियों के शास्त्र नहीं पढ़ेंगे इन दर्शनों को नहीं पढ़ेंगे आप सिद्धांत में मार खाएंगे सिद्धांत में गड़बड़ जरूर करेंगे इसलिए हम ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं वो पढ़ाते हैं बस और कुछ नहीं तो आपकी सुरक्षा हो सकती है नहीं तो भटक जाएंगे अगला प्रश्न है ईश्वर सर्वज्ञ है तो क्या उसे याद करके सारा ज्ञान नहीं लिया जा सकता ये दर्शन वेद इत्यादि वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है क्या अच्छा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से जाकर पढ़ना शुरू कर दो किताब उठाने की जरूरत है या नहीं क्या बिना किताब के डॉक्टर बन जाएंगे नहीं बनेगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो किताब तो चाहिए बिना किताब के पता क्या चलेगा पढ़ाने वाला ठीक पढ़ा रहा है या गलत इस बात से इस की भी टेस्टिंग हो जाती है पढ़ाने वाला कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहा तो किताब से पढ़ाने वाले टीचर की भी परीक्षा हो जाती है ये ठीक पढ़ा रहे या गलत पढ़ा रहे और किताब बार बार पढ़ने से वो पक्की विद्या पक्की भी हो जाती है अब टीचर ने तो एक क्लास पढ़ा दी और छुट्टी जाओ अब आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो पाठ स्थिर नहीं होगा मजबूत नहीं होगा टीचर तो एक बार पढ़ाएगा अब किताब आप पचास बार पढ़ सकते हैं इसलिए उसको पक्का करने के लिए पुस्तक चाहिए तो दर्शन वेद उपनिषद साहित्य पूरा आपको पढ़ना होगा तभी तो आपकी स्थिरता बनेगी हमारे सारे हाँ अंग्रेजों ने मुगलों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए अन्याय किया हमारे सारे ग्रंथ जला दिए क्या ईश्वर ने उनको भी दंड दिया क्या वो तो बड़े सुखी समृद्ध थे जिन लोगों ने पुस्तकें जलाई हमारे साहित्य का नाश किया वो लोग आज दिख रहे हैं क्या वो तो मरने के बाद कहा वृक्ष बने कोई सुअर बना कोई मगरमच्छ बना कोई वेल मछली बना वो थोड़ी दिख रहे हैं अब तो दूसरे लोग आ गए जिन्होंने जलाए उनको तो ईश्वर ने दंड दे दिया अब आप उसको पहचान नहीं सकते कि जिस जिसने जलाए थे वो अरबी समुद्र में या हिंद महासागर में पहा आप उसको नहीं पहचान सकते वो अपना दंड भोग रहा है हाँ देख ड्यूटी की परिभाषा कर ले ड्यूटी का मतलब क्या होता है प्रजा का अत्याचार करना या प्रजा की रक्षा करना ड्यूटी का मतलब क्या होता है ऐसा नहीं है ड्यूटी जो होती है वो ईश्वर के कानून के हिसाब से जो चलता है वो ड्यूटी होती है जो ईश्वर के कानून के विरुद्ध काम करता है, वो ड्यूटी नहीं है कुछ डाकुओं ने गैंग बना लिया डकैती करने के लिए और पचास साठ लोग उस गैंग में शामिल कर लिए और गैंग के नेता ने कहा जाओ फरानी संस्था को लूट कराओ फलाने बैंक को लूट कराओ अब क्या आप इसको ड्यूटी मानेंगे जो ड्यूटी करने जा रहे हैं डकैत लोग ड्यूटी कर रहे हैं क्या कर रहे थे उसको ड्यूटी तो नहीं मानेंगे हा या ना वो तो तो ड्यूटी नहीं है ना वो डकैती है वो ड्यूटी नहीं है ड्यूटी क्या है जो ईश्वर कहता है वो काम करो वो ड्यूटी है तो ईश्वर ने तो नहीं कहा कि वैदिक ग्रंथ चलाओ और इन आर्यों को मारो पीटो लूटो इनको ईश्वर ने तो नहीं कहा ये तो उन्होंने ढकैती कि लूट की ये ड्यूटी थोड़ी है यार ये अत्याचार है ये ड्यूटी नहीं है समय समाप्त हो गया थोड़े प्रश्न बचे हैं इनको फिर हम रात को ले लेंगे अभी इस समय विराम देते हैं एक